श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्रह्मोत्सव मल्लिक की बैठक में अपूर्व कीर्तन उपासना में कुछ विलंब जानकर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए उसके अनंतर संध्या होते ही पुनः उत्सव के स्थान पर आ गए मकान के सामने रास्ते पर पहुंचते ही भीतर से मधुर संगीत और मृदंग की ध्वनि आने लगी यह समझकर कि अब कीर्तन शुरू हो गया है हमने बैठक में जाकर जो कुछ देखा वह वा वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता कमरे के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी हर एक दरवाजे के सामने तथा पश्चिम की छत पर इतने अधिक आदमी खड़े थे कि उस भीड़ को चीर कर भीतर घुसना असंभव था सभी लोग सिर उठाए भक्तिपूर्ण स्थिर नेत्रों से देख रहे थे पास में कोई है या नहीं इस बारे में किसी को कोई ध्यान न था सामने के दरवाजे से कमरे में घुसना संभव न देखकर हम पश्चिम की छत से घूमकर बैठक के उत्तर की ओर दरवाजे के पास पहुंचे भीड़ यहाँ कुछ कम होने से हमने कमरे में सिर घुसा कर देखा श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व नृत्य अपूर्व दृश्य कमरे के भीतर दैवी आनंद की विशाल लहरें उठती जा रही हैं सब लोग एक ही साथ अपने को भूल कीर्तन के सांस साथ हंसते रोते और उदाम नृत्य करते जा रहे हैं फर्श पर पछाड़ खाकर गिर रहे हैं विवल होकर उन्मत्त की तरह आचरण कर रहे हैं और श्री राम कृष्ण देव उन्मत्त भक्तों के उस दल के बीच नृत्य करते हुए ताल के साथ कभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते और कभी उसी तरह पीछे हटते आ रहे हैं और इस रीति से जब वे जिधर जाते उधर के लोग मंत्र हो उनके अनायास गमनागमन के लिए स्थान छोड़ते जा रहे हैं उनके हास्यपूर्ण श्रीमुख पर परिव्य ज्योति खिल उठी है प्रत्येक अंग में अपूर्व कोमलता और माधुर्य के साथ सिंह के समान बल का हुआ है। वह एक अपूर्व नृत्य था उसमें आडंबर नहीं उछल कूद नहीं कष्ट साध्य अस्वाभाविक अंग विकृति या अंग संयम राहित्य भी नहीं था थी केवल आनंद की अधीरता में माधुर्य और उद्दम के सम्मिलन से प्रत्येक अंग की स्वाभाविक संस्थिति और गतिविधि निर्मल जलराशि प्राप्त होने पर जिस प्रकार मछलियाँ कभी धीर भाव से और कभी द्रुत गति से तैरकर चारों ओर दौड़ती हुई आनंद प्रकट करती हैं श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व नृत्य भी ठीक वैसा ही था मानव आनंद सागर ब्रह्मस्वरूप में निमग्न होकर अपने अंतर का भाव बाहर के अंग संचालन से प्रकट कर रहे थे उसी तरह नाचते हुए वे कभी संज्ञा शून्य हो जाते थे और कभी उनका पहना हुआ वस्त्र खुलता जा रहा था और दूसरे लोग उनकी कमर में उसे कसकर कर बांधते जा रहे थे फिर कभी किसी को भावावेश से अचेत होते देखकर कर वे दे उसका वक्षस्थल अपनी उंगली से छूकर उसे पुनः सचेत कर रहे थे मालूम होता था मानो उनके अवलंबन से एक दिव्योज्वल आनंद धारा चारों ओर फैलकर कर यथार्थ भक्त को ईश्वर दर्शन में मृदु वैराग्यवान का तीव्र वैराग्य लाभ में एवं आलसी मन को आध्यात्मिक राज्य में उत्साह के साथ अग्रसर होने की सामर्थ्य प्रदान कर रही थी इसी प्रकार घोर विषयी के मन से भी संसाराशिक संसाराशक्ति को कुछ क्षणों के लिए कहीं विलुप्त कर दे रही थी उनका भावावेश दूसरों के संक्रम दूसरों में संक्रमित होकर उन्हें भी भाव विभल कर रहा था और उनकी पवित्रता से प्रदीप्त होकर उन व्यक्तियों का मन किसी एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच रहा था साधारण ब्राह्म समाज के आचार्य गोस्वामी विजय कृष्ण की तो बात ही क्या अन्य ब्राह्म भक्तों में भी अनेक व्यक्ति उस दिन बीच बीच में भावाविष्ट एवं संज्ञा शून्य हो गए थे और सुकंठ आचार्य चिरंजीव उस दिन एक तारा बजाकर नाच रहे आनंदमयीर छेले तोर घूरे घूरे आनंदमयी के लड़कों तुम लोग घूम घूम कर नाचो इत्यादि संगीत गाते गाते तन्मय होकर मानो अपने में डूब गए थे उसी रीति से दो घंटे से भी अधिक समय कीर्तनानंद में बीत जाने पर एमन मधुर हरिनाम जगते आनिलो के यह पद गाकर सभी संप्रदायों एवं भक्ताचार्यों को प्रणाम करते हुए उस दिन उस अपूर्व कीर्तन का वेग शांत हुआ हमें स्मरण है कीर्तन के अंत में सबके बैठ जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने आचार्य नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय से हरि रस मदिरा मम मानस मातरे गाने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने भी भावाभिष्ट होकर उसे दो तीन बार मधुर भाव में गाकर सबको आनंदित किया था इसके अनंतर रूप रूप्रसादी विषयों से मन को उठाकर ईश्वर में अर्पण कर सकने से जीव को परम शांति लाभ होता है इस प्रसंग में कृष्ण देव ने सम्मुख उपस्थित लोगों को अनेक उपदेश दिए। महिला भक्त भी उस समय उस समय बैठक के पूर्व भाग में पर्दे की ओट में बैठकर उनसे आध्यात्मिक विषय पर अनेक प्रश्न कर रही थी तथा उत्तर प्राप्त कर आनंदित हो रही थी इन प्रश्नों का समाधान करते समय श्री रामकृष्ण देव प्रसंगोत्थित विषय की दृढ़ धारा करा देने के लिए माँ श्री जगदम्बा का नामगान आरंभ करके राम प्रसाद कमलाकांत आदि साधक भक्तों द्वारा रचित अनेक भजन गाने लगे उनमें कुछ भजन जो उन्होंने गाए निम्नलिखित थे पहला मजलो अमार मन भ्रमरा श्यामा पद नीलकमले श्यामा के चरण रूपी नीलकमल में मेरा मन भ्रमर मस्त हो गया दूसरा श्यामा पद आकाशे ते मन घुड़ी खान उड़ते छिलो श्यामा के चरण रूप आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था तीसरा ये सब ख्यापा मागीर खेला ये सब आद्याशक्ति उन्मत्त महामाया के खेल हैं चौथा मन बेचारे की दोष आछे तारे कहनो दोषी करो मिछे बेचारे मन का क्या दोष है उसे क्यों मृथा दोषी बना रहे हो पाँचवा आमी एक खेद खेद करी तुम्हें माता थााकते अमार जाग घरे चुरी मैं उसी खेद से खेद करता हूँ तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो गई